फिर रहे हैं वो रहे हैं अब ऐसे ऐसे अवैध कुटुम्बी वो भी जो पैसा है नहीं तो परिवार का कारण उनको उसको पर ये भी बुद्धिहीनता का लक्षण है और तीसरा बुद्धिहीनता का लक्षण ये है कि अगर किसी कुटुंबी को परिवार का बनाया है और परिवार है भी तो परिवार के पहले व्यक्ति को चाहिए कि कोई कला योग्यता क्षमता अपने आप में अर्जित कर लेनी चाहिए जिसके के द्वारा वो धन अर्जित कर सके और वो सीखा नहीं कुछ पैसा कमाना सीखा नहीं ना पढ़े ना लिखे ना कोई कारीगरी न कोई योग्यता ना कोई क्षमता कुछ नहीं और परिवार हो गया तो ये ही बुद्धिहीनता का लक्षण तो इन तीनों प्रकार से व्यक्ति को ग्रस्त लोगों के लिए शिक्षा हो गई देखो जितने भी जो है वो ब्रह्मचारियों के लिए ग्रस्तों के लिए सन्यासियों के लिए गांवों को सबके लिए शिक्षा लोगों रहे छत्ता उदाहरण दे रही है ग्रस्त तो धर्म की शिक्षा है अच्छी बात है लेकिन उसके साथ ग्रस्त हम का पालन कैसे किया जाता है मुर्खता तो करो समझदारी के साथ ग्रस्त धर्म का सही सही पालन करो तो ये कहते अबुध कुटुम्बी जीवन धन ही नो तो धन, है का साखिर देखो देखो अब सर जितने बादल तो आते नहीं का साथ।, साथ दिखाई देता है सरदित का देखो चंद्रमा इतना पूर्णिमा के सरद का चंद्रमा जो होता है बहुत प्रकाश उसमें होता है क्योंकि आकाश निर्मल होता है उसका पूरा प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो उस सरजित में आकाश है बिना लेध के बिल्कुल सच बिना बिन घन निर्मल दोनों बातें बिना घन भी बिना बादलों का है इसलिए आकाश निर्मल है और बिना बादलों का भी है और धूल भी नहीं है उसमें बर्फरित हो गई इसलिए आकाश की सारी धूल वायु की सब नीचे बैठ गई आकर के बिल्कुल आकाश जो है वायु में धूल धक्कर नहीं है इसलिए आकाश बिल्कुल साफ न बादल न धूल इसलिए दिन घन निर्मल सोह आकाशा ये आकाश की सुंदरता है शोभा उसकी आकाश की मलिनता मैंने उसमें जो है उसकी शोभा को नष्ट कर <स्थ> तो कहते हैं कि कैसे ये हरिजन इव हरिजन इव परिहर सब आशा जैसे कि कोई भगवान का भक्त है उसने समस्त कामनाएं त्याग कर दी और भगवान को समर्पित हो गया और भगवान पर निर्भर हो गया जब कोई भगवान के ऊपर निर्भर है तो बस फिर उसका हृदय निर्मल हो गया और उसके हृदय की सुंदरता यही है कामनाएं भी हृदय को दूषित करने वाली है जैसे ऊपर लोग की बात कही किसी प्रकार से काम किए क्रोध किए ये सब हृदय को मनन बनाने वाले हैं ये सब मन के हृदय के विकार हैं तो उसने यहां पर उसके मन के विकार को कह दिया आशा को मन कामना निष्काम होकर के भगवान का भक्त तो निष्काम देता कोई कामना नहीं बिना तो कामना के कैसे चलता है कि भगवान जो उस भक्त को अपने भक्त को जो देना चाहते हैं वो अपने दे देते दे। हैं अब भक्त भी जानता है कि हमें हम भगवान की जितनी चाकरी करते हैं जितनी सेवा करते हैं उतना भगवान हमको देता है राम धरोग बैठ के सबका मुजरा ले जिसकी जैसी चाकरी उसको तैसा दे, देने वाला सब भगवान अगर हम भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान हमको दे रहा है भगवान की सेवा हमारी कम तो कम दे रहा है ज्यादा सेवा करें ज्यादा से दे तो जो जितनी तो भगवान की सेवा करता है भगवान उतना उसको देता है लेकिन भगवान की सेवा न करके तु तो अपनी सेवा में लगा हुआ अपने स्वार्थ में लगा हुआ तो कहीं लगे रहो तुम भगवान को चिंता नहीं मैं अपनी फर्स हो गई इसलिए भगवान को समर्पित रहें और भगवान को देखभाल से करने दें कामना कोई न रखे तो कामना जो हृदय को मनन करती है और मन को अशांत करती है दुखी करती है नाना प्रकार की पीड़ाएं चिंता उत्पन्न करती है वो सबसे छुट्टी होती है ये कहते हैं ये हर जिन एवं परिहर सब आशा और कहते हैं कि पैसा नहीं शरद बनने व्यवस्था है कभी कभी पानी की व्यवस्था है तो कहते हैं कहूं कहूं दुष्ट सारधी कभी कभी बादल आ भी जाते हैं और शरद की वर्षा जो होती है उसे शारदीय वृष्टि कहलाते हैं सरद की वर्षा कहलाती है तो कहते हैं शरद में कभी कभी वर्षा होती है लेकिन वो कहीं कहीं होती है बरसात की तरह थोड़ी होती है सब जगह घड़ी बनी चारों तरफ मेडम से बादल बादल छा जाए ऐसे सरद नहीं एक जगह कहीं बादल आ गए वहां कहीं बरस गए बस थोड़ी देर बरस गए तो शरद की वर्षा जैसे रेयर होती है थोड़ी थोड़ी होती है ऐसे कहते हैं कि कोई पाव भगती मोरी कहते भगवान कहते हैं भक्ति तो दुनिया में किसी किसी को एक आप को होती है अधिकांश रख के संसार में कैसे हैं समझे नब्बे प्रतिशत तो ऐसे हैं जो अपने भौतिक जीवन में विषयों में लिप्त हैं उसी में पढ़े हो समाज में कुछ नहीं उन्हें पता ही नहीं कि अध्यात्म क्या है परमार्थ क्या है कहाँ जाना है क्या आना है कुछ होता ही नहीं है बेरोश जैसे अपने जीवन जी रहे हैं नब्बे पुरस्त संसार तो में ऐसा और फिर कुछ लोग ऐसे करके हैं दस पांच ऐसे है कुछ लोग जो लोग इस तरफ ध्यान देते हैं तो धर्म की तरफ ध्यान देते हैं ज्ञान सीखते हैं तो ज्ञान तो बहुत लोगों को आ जाता है धर्म का आचरण भी बहुत लोग कर रहे बहुत के माने कोई जो बचे हुए दस प्रतिशत रह गए उन्हीं में से बहुत हो जाते हैं लेकिन भक्ति तो एक आदमी किसी बिरले व्यक्ति को सौ में किसी एक को हजार में किसी एक व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है भक्ति बहुत रेयर है ज्ञान भी प्राप्त हो के बाद भक्ति प्राप्त होती है और वो हर किसी को प्राप्त नहीं होती इसलिए कहते कोई एक कोई एक बने कभी किसी एक आध को भगवान का सूर्य देखा जाता है ंचक भगत तो बहुत हो गए मंचक भगत कहा किंकर कंचन को कान को ऐसे भक्त की बात नहीं कहते हैं वो भक्त जो भगवान का ही भक्त है भगवान को समर्पित भी है पर निर्भर भी है ऐसे भक्त नहीं जल्दी ऐसी बुद्धि आ जाए परमात्मा पर ऐसा समर्पण हो जाए ये बड़ा मुश्किल है तो कभी किसी को प्राप्त होगा चले हर सीताजी नगर पर तापस बने के अगर जो देखो जब सरदी तो फिर अब ये लोगों ने अपना अपना घर नगर छोड़ छोड़ करके बाहर निकले चले चले हरस प्रसन्न करके चले तज नगर अपना नगर छोड़ छोड़ करके चले कौन तो लोग चार लोग नृत्य राजा तापस तपस्वी मन व्यापारी और भिखारी ये चार लोग अपने छोड़ करके बरसारे में ये सब अपने घर में आकर तो के पूरे रेट बाहर नहीं निकलते ये पुरानी बरसारत के वर्णन है आजकल नहीं प्राचीन काल वर्षा ऋतु में लोग बाग जो है पर वो घर से नहीं निकलते चातुर्माश जैसे सन्यासी तंत्र हैं जो कि जिनको वो घूमते ही रहते हैं बारह महीने वो भी वर्षा ऋतु में चातुर्माश करने के लिए एक स्थान में एक गांव में अपने अपने घर गांव में नहीं किसी रास्ते में कहीं किसी गाँव में नहीं टिके चार महीने जब तक वर्षा है तब तक, तक, तक नहीं चले प्रया लोग भी अगर कहीं आक्रमण करना युद्ध करना है कहीं कुछ करना है सब तो वर्षा ऋतु में कहीं जाते जाते नहीं है जब बरसात समाप्त हुई तो निकल पड़े अपनी सेना एना लेकर जहाँ युद्ध वृद्ध करना है तो अपने करने ऐसे करके व्यापारी लोग भी वर्षा व्यापार तो करने नहीं निकलते जब जहाँ बरसात खत्म हो गई तो अपने सामान लादा बचका बनाया पेट पर लादा गाड़ी पर लादा चल और दूर दूर अपने बेचने के लिए निकल पड़े तो व्यापारी लोग भी इसी प्रकार दुनिया वैसे करते है ऐसे करके जो भिखारी भिक्षुक लोग जो अपनी भिक्षा मांगने के लिए दूर दूर तक जाते हैं मांग मान करके जगह जगह सब चारों प्रकार के व्यक्ति हैं वो वर्षा के बाद में अपना के यात्रा लिए निकल पड़ते हैं अब देखो इसकी तुमने क्या करते हैं कहते हैं जिन हरे भगत जैसे की भगवान की भक्ति पा करके चारों आश्रम के व्यक्ति जो है छोड़ देते हैं अब भगवान की भक्ति माने तुलसी के अनुसार ये है अध्यात्म की जो श्रेणी है अध्यात्म की जो सीढ़ी है वो जहां से प्रारंभ हुई धर्मिक्यादि से वो चलते चलते सीढ़ी का अंतिम लेडर क्या है भगवान की भक्ति है भगवान की भक्ति प्राप्त हो गए तो आध्यात्मिक विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गए अब लोग व्यक्ति ये कहते हैं तुलसीदास की वो चाहे शास्त्र का हो ये भक्ति उसको भी प्राप्त हो सकती है जो बाल्यकाल में जो गृहस्थ उसको भी भक्ति प्राप्त हो सकती है जो बानक है उसको भी भक्ति प्राप्त हो सकती है सन्यासी है, उसको भी भक्ति प्राप्त हो सकती है ऐसा नहीं कि किसी संन्यासर में जब चौथे तो अवस्थान पहुंचे तभी प्राप्त हो यह भक्ति तो किसी अवस्था में आ सकती है और जिस अवस्था में भक्ति आ जाएगी उसी समय उसका श्रम समाप्त हो जाएगा मानसन्मन तनाव जो व्यक्ति को भाग करके अपने मन में चिंता तमाम रहती है और यात्रा उसकी बनावा बनी रहती तो वो सब समाप्त हो जाती विश्राम प्राप्त हो जाती जैसे तुलसी राशि अंत में उत्तराखंड में कहते हैं कि पायो परम विश्राम प्राम समान प्रभु नाई कहो तुलसी का जी भगवान के श्रम में चले गए भगवान की कृपा से विश्राम मिल गया जैसे पहले वर्णन कराए की जैसे नदी जो है वो कब चलती रहती है जब तक तो वह समुद्र नहीं मिलता समुद्र मिल गया समुद्र में प्रवेश कर गई तो अचल हो गया तो बस उसका श्रम खतल हो गया नदी का इसी प्रकार से जीव तब तक श्रमित है यात्रा कर रहा है जरूर की यात्रा में श्रम में पड़ा हुआ श्रम के मारे शारीरिक कार्य छोड़ रहे हैं हमें अध्यात्म के रूप से उसे समझना पड़ेगा श्रम के माने जीव जो बार बार जनता मरता जनता मरता यात्रा कर रहा है तो उसकी दौड़ एक लगी हुई जीव की ये उसका सम है ठक रहा है जीवन नाना प्रकार की चिंता भैक्लेस उसकी थकान है ये सबसे छुटकारा तब होता है जब व्यक्ति को परमात्मा का ज्ञान हो भक्ति प्राप्त हो बा रिलैक्स हो गया उसके बाद फिर जीवन आसानी से चलता रहता है आनंद में मुक्त का भक्ति का जीवन बड़ा आनंद प्रेम पूर्वक सुबह जीवन उसका चलने रहता है तो ऐसे कहते हैं कि जिन हरि भगत पाए श्रम तथे आश्रम चार अब यहाँ यहाँ तो श्रम तजने की बात है और ऊपर नगर तजने की बात चले हरस नगर वो तो नगर छोड़कर के चले और यहाँ ये यह क्या छोड़कर चले कि श्रम चार पाए श्रम तज ही इनका श्रम छूट जाता है यहाँ चार आश्रम हैं आश्रम में चार है बारह से लेकर के मुद्दावस्थक और चार प्रकार के ऊपर नृत्यपसार भी चार यात्रा करने वाले भी अब इन चारों पर तुलना करने लगे बैठ करके तो आपको ये भी दिखाई देगा कि चार आश्रम उसी प्रकार के चार यात्री ऊपर के पहली पंक्ति में चार यात्री दूसरी पंक्ति के चार आश्रम वासियों के उनसे भी तुलना हो सकती है अभी अपने आप करते रहो तो फिर आपका एक के बाद आगे चलते जाओ चलते जाओ तो तुम्हें खुशते तो जा खुशते तो जा तो मिलता जाए कुछ ना कुछ आप हरि शरण नए कऊ बाधा कमर सोह सर कैसा देने देने मेरे गुरु ब्रह्म सगुरु गए जैसा गुंजक अनुपा सुंदर खगरव ना चक्रवाकल दुख निशे जिन जुर्जन पर संपति देखी चातकटतुषा जिन सुकल हईन शंकर द्रोह सहता तपन सशसे हरई संतरशिम पातकटर देते चकोर समुदाय चित हरिज हरिपायशक्रासा नासा। नासा। कुल रहे सदगुरु मिले जाए जिम्मे ब्रह्म मीन जो मीर अगा था अब कहो देखो जहाँ जहाँ पानी सूख गया वहां जहां तो मछलियाँ पफड़ाने लगी अब वो तो कुटुम्बी की तरह है लेकिन कहीं कहीं गहरे तालाब हैं खूब पानी है नदिया भी बड़ी बड़ी हैं खूब पानी उनमें है तो वहाँ की मछलियों का क्या हाल है मछलियाँ को प्रसन्न है गहरे पानी में तो देखो सुखी मीन जो मीर अगा था पानी खूब अगाध पानी है वहाँ मछलिया प्रसन्न है कैसे जिम हरे शर्म में एक जैसे भगवान के शरण चले तो बस वहां पर शांति प्रसन्नता है फिर कोई कमी नहीं भगवान की शरण ये भक्ति का स्वरूप भी बता दिया भक्ति किसे कहते हैं कि भगवान की शरण में गए और बस उन पर निर्भर रहे तो ऐसा निर्भरता इसे कहते हैं भक्ति ये भक्ति आ गई तो बस उसके बाद फिर कोई बाधा नहीं कोई बाधा नहीं।, नहीं।, नहीं किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं न काम न क्रोध न लोह नो न मतमच्छर ये सब समाप्त हो गए सब चिंताएं चली गई सारे भय चले गए ये सम्म गए अब हृदय में फिर क्या है जहाँ ये सम्मिट गए देने वाले सम्मियां तब तो बस आनंद ही आनंद है सदा हृदय प्रसन्न है तो भगवान की भक्ति पा करके प्रसन्नता आ जाती आनंद आ जाता है व्यक्ति को तो ये ऐसा करके तो इसलिए ये ये पंखियां कुछ पंखियां बहुत प्रसिद्ध वैसे भी हैं सुखी मी में जिर्ण निर्यागा जुर्म हरिस्वरण में एक बाधा भक्त लोगों के लिए अच्छा ये उदाहरण है इस प्रकार भगवान भगवान तो आजाद हैं अनंत हैं उनके समय जाने वाले व्यक्ति को भी कुछ कमी नहीं भगवान सब स्वरूप है उनके सत्य के समय में जाने पर सब कुछ पर प्राप्त है परमात्मा कहते हैं जो कुछ जो कुछ भी पकड़ो सही छूट जाता है हाथ से वो जाता रहता है वो कोई बचता ही नहीं तो संसार इस प्रकार का है इसकी झूठी वस्तुओं में झूठे संसार में इसमें लिप्त होने वाले व्यक्तियों को दुखी होता रहता है चिंताएं भय होते रहते हैं मुझसे शांति विश्व नहीं मिलते है इसलिए बता दिया जिन हरी शर्ण में एक बाधा कहते फूले कमल से सर कैसा और तालाबों में बरसात में तालाब तो कमल नहीं दिखाई देते लेकिन जब बरसात समाप्त हुई सर ऋतु आई तब तो कमल सब खिलने लगते हैं चलिया आ जाती हैं दूर आने लगते हैं और तरह तरह के रंग बिरंगे कमल नील कमल लाल कमल पीट कमल श्वेत कमल चारों रंग में चार रंग के कमल होते है चारों रंग के कमल तालाबों में जहाँ तहाँ अपने उले और सब दिखाई देने दे लगते हैं जहां तालाब में कमल खिल गए तब तो तालाब बड़ा सुंदर दिखाई देने दे लगता है कल तो कमल के फूल के साथ में तालाब की सुंदरता क्या कहनी है ऐसे करके कैसे हो निर्गुण ब्रह्म जैसा अब वो जब तालाब निर्मल जल था तब तक तो निर्गुण ब्रह्म समान था अब उसमें कमल खिल गए तो अब वो सगुण ब्रह्म के समान हो तो निर्मल जल के माने ये नहीं कि जब तालाब के जल के नीचे कीचड़ों में निर्मल जल है लेकिन पानी जो बरसात का पानी था उसकी मिट्टी नीचे नीचे पानी के नीचे चली गई और पानी में तिनके तिनके और जो भी कुछ भी था वो भी सर सर सला करके उसमें नीचे पहुंच गया उसको कहते हैं कीचड़ पानी के की नीचे है। जैसे जल के साथ तालाब में कीचड़ होती है किसी प्रकार के ब्रह्म के साथ परमात्मा के साथ ईश्वर के साथ माया भी माया कीचड़ है उसकी <coughs> तो वही परम परमात्मा जब माया की उपाधि के साथ प्रकट होता है परमात्मा तब तो सगुन माए उत्पादित हो गई अब वही कीचड़ संसार के लिए जीवन के लिए दलदल है और फंसाने वाली और वही कीचड़ से निकला हुआ कमल भगवान में वो उसके साथ में सब रूप धारण करते हैं सुंदर दिखाई देते हैं तुलना तो कभी कभी तुलना बहुत अच्छी मिल जाती है उदाहरण सटीज बैठ जाते हैं सब जगह ऐसी ये जोशी राज को इतना पसंद भी बहुत है सबु निर्गो की जब बात कहते हैं तो बालकांड में भी जहाँ मानस का वर्णन कर रहे थे वहां पर ही बताया कि वो मानसरोवर जो उसमें जल, में जल है उसमें निर्गल जल भरा हुआ है उसमें निर्गल जल हुआ है उसमें कमल निकल रहे हैं निर्मल जल है और कमल भी है तो वहां पर भी निर्गो सरोही कही थी वही बात यहाँ पर भी फिर कहते हैं तो फूले कमल सोए सर कैसा मृगुण ब्रम सबु जैसा कहते गुंजत मधुकर मुखरे अनुपा गुंजत मधुकर अब जो है उसमें जो है ये है अब कमल खिले हुए तो उसके ऊपर घोड़े मर रहे हैं मुखर कमल बोल रहे हैं उनकी ध्वनि मन बना रहे हैं अनुपा वो भी बड़े सुंदर लग रहे हैं और सुंदर खगर रद नाना रूपा और सुंदर पक्षी भी उड़ रहे है आस प्रव कर रहे हैं पक्षी भी बोल रहे हैं नाना रूप तरह तरह के पक्षी भी हैं अब देखो यहाँ तो कोई उदाहरण नहीं है उदाहरण कोई नहीं है उसके मैंने क्या है ये सगुण ब्रह्म की महिमा है सगुन ब्रह्म कैसा है कि जैसे कि एक उसमें जो वो कमल खिले सरोवर में तो वो जैसे कमल खिला हुआ सरोवर हो वो सगुन ब्रह्म की तरह से जब सगुण ब्रह्म होगा तो उसके आसपास जैसे फूल के आसपास घोड़े आप आ अच्छे इत्यादि अपने आप आ जाएंगे वो खूब गुंजार भी करेंगे ऐसे ही सगुण अवतार मानो लिया उसने तो उसी के साथ साथ फिर और देवता लोग भी आ गए और और सब लोग जो है उसकी तरफ जो है भवड़े दो की तरफ से मदराने लगे सभी लोग परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं सभी उनके दर्शन चाहते हैं सभी उनकी सेवा में लगते हैं ये सब के सब जो है पक्षी और जो मधुकर इत्यादि हैं ये सब उन्हीं के सगुण ब्रह्म के ही साथ के गुण या देवता ये सत्यगुण आदि है अन्य प्राणों ने जहाँ कहीं पानी किया वहां पर भी ऐसे ही पद्म प्राण में भी ऐसे ही आता वहां पर वो कहते हैं कि सगुण ब्रह्म जब वो हो वो जैसे कि कमल खिले हो सरोवर में ऐसे सगुण ब्रह्म है और वही का उदाहरण ये भी है उसके साथ साथ कहते हैं कि सगुण ब्रह्म जब होता है तो सगुण ब्रह्म के साथ क्या है सतुगुण की प्रणता है माया तो है ब्रह्म के साथ में सगुण ब्रह्म तो उसके साथ में तमुगुणी रेजुग् माया नहीं है ब्रह्म के साथ जो ईश्वर है सगुन ब्रह्म है तो उसने सत्यगुण माया है और जो सत्यगुण होगा तो सतुगुण की शोभा भी होगी शत्रगुण की जो शोभा है वो तो भी सगुन ब्रह्म में देखने में आती है उनका उदाहरण ये है गुंजन मधुकर्म करें उनका इत्याग जो है और सुंदर खज इत्यागे हैं वो सगुन उसके सतगुण की उनके लक्षण है उनको बोल रहे तो चक्रवात मन दुख में से देखी अब कहते हैं जो वो रात जब आती है तो चकुओं को रात अच्छे नहीं लिखती देखो सबको सर्व सुखदायी है लेकिन किसी किसी को दुखदाई नहीं है और में चक्रवात को सर्वरात दुखदाई है चक्रवात चकुवे चकवी जो दिन में तो मिलते हैं और रात में ये व्युक्त हो जाते हैं तो ऐसी कल्पना कर ली कभी उन्हें कि चकवे चकवियों को रात अच्छी नहीं लगती देव के कारण से ये ये दुखी होते हैं इसलिए कहते हैं कि यह है, जिन गुर्जन पर संपत्ति देखी कैसे दुष्ट व्यक्तियों को दूसरे की संपत्ति देख करके दुख होता है होती है देश मन में पैदा होता है अब ऐसा नहीं अपने पास धन हो तो तो प्रसन्न लेकिन अपने पास धन नहीं है, दूसरे को मिल गया तो बस बड़ा दुख हुआ अब जो रास्ते दो व्यक्ति साथ साथ चले जा रहे हैं रास्ते में किसी को पड़ा हुआ किसी को पर्स मिल गया तो व्यक्ति को मिल गया उसने बॉल को उठा लिया अरे इसमें तो बहुत रुपए और दूसरा व्यक्ति देखता देखो इसको पर्स मिल गया इसको इतने रुपए में बहुत नहीं मिल गया तब कोई प्रसन्नता थोड़े हो दूसरे को मिल गई वो सोचेगा मुझे मिल गई इसको क्यों मिल तो गया ये उपस्थित बड़ा दुखी होगा कि देखो आई दर नहीं गई हमको नहीं मिला इसको नहीं गया करके संसार में देखते हैं लोगों के पास बहुत धन संपत्ति की शिक्षा आती आती तो उनको देख करके दूसरे लोग जो वो दुखी होते हैं जैसे धनी लोगों को देखते हैं कष्ट होता है पीड़ा होती है तो ये कहते हैं कि जीवन जुरु पर संपत्ति देखी संपत्ति के मन वैभव है सुख संपदा जो वो प्राप्त होते देख करके उनको कष्ट होता है और सम्पत्ति दोनों प्रकार की होती है भौतिक भी होती है आध्यात्मिक भी होती है दुष्ट लोगों को भौतिक संपत्ति भी दूसरे लोगों को देखकर के दुख होता है और आध्यात्मिक संपत्ति देखकर के भी दुख होता है दुष्ट लोगों को ये दिखाई देगा देखर कभी देखो ये तो बड़ा आध्यात्मिक अध्यात्मिका का ज्ञाता है और बड़ा भगवान का बल्कि है और लोग देखो कितना इसके मान सम्मान करते हैं और भगवान ने इसके ऊपर कितनी कृपा कर रखी है और हमारे ऊपर क्यों नहीं हुई तो आप दुखी है मुझसे देखो संपत्ति चाहे से हो और दूसरे की संपत्ति देख कर ईषा होती है दुख देती है इसलिए चातक रटको तो तो ही चातक रटत तो चातक पक्षी है वो अब देखो चातक ऐसा पक्षी है कि बस वो स्वाति नक्षत्र के जल मानता रहता टें टें टें टें टें टें टें करता रहता है और इतनी बरसात बीत गई इतना पानी बरसा लेकिन उसकी पास नहीं बुझी चिल्लाता ही रहा और सर्दियों पर भी आ गई चार तक तो त्रषा आती वही त्रषा बहुत अधिक त्रषा को मैंने बहुत अधिक कामना के कारण से वही और जिम्मे सुख लिम शंकर द्रोही जैसे शंकर जी का द्रोह करने वाले व्यक्ति को सुख नहीं प्राप्त होता अब शंकर जी की भक्ति तो सबका वर्णन करना है तो सभी क्षेत्रों में एक एक उदाहरण कर ले शंकरोही के माने शंकर क्या है शंकर का मन शिव शिव के कल्याण जो व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता है ऐसा आचरण करता है कि जो अकल्याणकारी अच्छे है ऐसा तो व्यवहार करेगा ऐसा तो जीवन चाहेगा और वो चाहेगा सुख मिल जाए तो उसे सुख का मिला जाता है बहुत ज्यादा मैंने देवभाव न रखो कि शंकर जी के मैंने एक देवता है और उस देवता की तुम पूजा नहीं करो तुम नाराज हो जाएगा तो नाराज हो जाए तो तुम्हें लेख के सूर्य लेके तुम्हारे ऊपर दौड़ेगा तुम्हें दुखी कर देगा ऐसे बात न सोचो वो विचारों को इस प्रकार का सोचोगे तुम उनको नहीं करोगे नाराज होंगे लेकिन इतनी बात को समझ चाहिए कि देखो तो जीवन में दो प्रकार के कार्य हैं एक शुभ कार्य है कल्याणकारी कार्य है गुण जैसे सदगुण है वो <believes it> भी कल्याणकारी है जो कर्म है वो भी कल्याणकारी है परमात्मा का जो ज्ञान है वो भी कल्याणकारी है भक्ति है वो भी कल्याणकारी है तो जो भी कल्याणकारी है वो सिर्फ शुभ है और उसका आदर नहीं करते उसके लिए उसे प्राप्त करने के लिए जो शुभ है जो उसका आदर करना चाहिए उसकी पूजा करनी चाहिए मैंने उसके जीवन में धारण करना शुभ है, करते हैं। अब नहीं करोगे तो जो शुभ रात नहीं होगा तो अशुभ अपने आप ही आ जाएगा तो उसमें कोई शंकर ही क्या कर लेंगे? अशुभ आ गया दुख दुखा गया उसको अपने दुखों से बचने का तरीका ये कि सुख देने का जो रास्ता है उसको पकड़ो तो कहते जिन, जिन, जिन सुख लहि शंकर द्रोही और कहते हैं शरदा तपनसी शशि अपहरई शरद आतप निश्चित शशि अपहरई रात्र में चंद्रमा उदित हो होता है शरद तो तो में तो शरद का चंद्रमा आतप हरई आतप मैंने ताप का हरण करने वाला होता है उसमें गर्मी एक व्यक्ति को नहीं लगती सरद में अगर रात में चंद्रमा की रोशनी में बैठो तो यद्यप्ञी तो तो बिल्कुल गर्मी की रोज तो गई नहीं है सर्दी आई नहीं है दिन में तो गर्मी लगेगी व्यक्ति को लेकिन रात में चंद्रमा के प्रकाश में बैठो तो, तो गर्मी दूर हो जाएगी शीतलता प्राप्त होगी तो कहते हैं कि शरदा तक निश्चित हर ही संत दरस जी में पातक डर ऐसे संत के दर्शन से पातक नुष्ट होते हैं पातक के स्थान में हो गया ताप और संत हो गया शर्दुप के चंद्रमा के समान जैसे सरगुप के चंद्रमा के दर्शन से तो उसे बैठने से शरीर का ताप दूर होता है ऐसे संत के दर्शन से ताप दूर होते हैं संस्कृत का भी एक श्लोक ऐसे ही किसी ने सुना होगा बहुत पहले पुराना पुराना श्लोक था बहुत पुराना श्लोक कभी सुना था ऐसे ही है श्लोक उसका अर्थ इसी प्रकार के है कि चंद्रमा के प्रकाश में कैसा कमलम कमल कया कैसा कमल विभा इत्यादि करके ऐसे श्लोक थे पुराने उसी श्लोकों में ऐसा भी है कि चंद्रमा के प्रकाश में जैसे शशि के प्रकाश में ताप का हरण होता है ऐसे ही संतों के दर्शन से पाप का हरण होता है शंकर द्रोही संत द्रशन पाठक डरे और देह इंद चकोर समुदाय देह इंद्र चंद्रमा को देख करके ये, ये क्या करते हैं चकोर ये चकोर सब चंद्रमा की तरफ देखते रहते हैं चकोर के चंद्रमा बराप्रिय है जहां चंद्रमा उदय हुआ तो चंद्रमा की तरफ देखता रहता है तो कहते हैं देख इंद्र चकोर समुदाय चकोर समुदाय जो वो इंद्र चंद्रमा को देखता है कैसे देखता है कि तो में जिम हरिजन पाई, ऐसे हरिजन भगवान के भक्त भगवान को पा करके भगवान को ही देखते रहते हैं ऐसे भगवान ने दर्शन भगवान आ गए तो क्या करता है बस भगवान ही को देखता रहेगा देखता रहेगा दृष्टि हटाएगा नहीं उधर अब आप देखेंगे जहां जहां भगवान को दर्शन भगवान जैसे मन शत्रु कोई बालकान से देखे तो देखते हैं कि यहां पर भगवान को दर्शन दिए गपन में आए तब तो अगस्त आदर्शियों ने सरभंग आदृशियों ने भगवान के दर्शन किए तो वहां तुलसी ब्रहण करते हैं कि भगवान को देख करके मेह निमेश करके देखते रहे पलंग नहीं चुका है दृष्टि जाती तो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देख करके भगवान के भक्त भगवान को देख करके उन्हीं की दृष्टि पर टिक जाती है जैसे कि चकोर चंद्रमा को देखा ऐसे भक्तों मैंने भक्तों को भगवान की प्राप्ति परम परिय लगती <coughs> तो है तो मशक धन से बीते हिम त्राशा ये कहते हैं देखो हिम त्रासा अभी सर्वे तो आने लगी बरसात में बरसात के बाद सर्वोच्च तो में आगे सर्दी आने लगी तो सर्दी होने में क्या होता है मशक और दंस बीते मशक मने धुनमुने मच्छर और दंश के डांस मुने और मच्छर दोनों हो गए मशक और दंश बीते मैं खत्म हो गए नष्ट हो जाते मर जाते हैं बच्चे नहीं तो कहते मशक डांस बीते हिम त्राशा और तो जिन ध्वज द्रोह किए कुलनाशा जैसे दुज का द्रोह करने से कुल के नाश हो जाता है अब ये ये शिक्षा जो है उनके लिए चारे वर्णन का अगर वर्णन है उसमें देखें तो शुद्ध वर्ण के लिए क्या शिक्षा है तो उनको ये कहते हैं शुद्ध को चाहिए कि दिप्रो की सेवा करें उनका आदर करें उनसे द्रोह न करें अगर दिप्रो से द्रोह करेंगे तो उनका नाश हो जाएगा अब ये कोई शारीरिक बात नहीं कहते हैं शरीर के स्तर की बात नहीं है बार बार बताने की जरूरत नहीं है शुद्ध तो स्वभाव के मानी जो तमुगुनी स्वभाव के व्यक्ति हैं वो शुद्ध स्वभाव के उन्हें जो सत्यगुण प्रधान व्यक्ति हैं उनका आदर सत्कार करना चाहिए सम्मान करना चाहिए ये तांपर्य इससे उनमें भी सत्यगुण आएगा तमोगुण दूर होगा रजिगुण बढ़ेगा सत्यगुण बढ़ेगा और सत्यगुण से भी करेंगे और सत्यगुणी व्यक्तियों से व्यय करेंगे तो शूद्र जो शुद्ध बने रहे रहेंगे रहे, तमुगुणी के तमुगुण ही बने रहेंगे उनमें सत्यगुण आएगा नहीं उनका विकास कभी होगा नहीं और अपने तमुगुण के कहां से विपरीत आचरण करेंगे और उस विपरीत में अपना ही विनाश कर तो भूमि जीव संकुल रहे गए तो जब भूमि जीव संकुल रहे जब सरत हुई थी तो पहले कह आए थे कि नाना प्रकार के जीव पैदा हो गए कीट पतंग तमाम पैदा हो गए थे तमाम पैदा हो गए थे किसुआस तमाम पैदा हो गए थे ये सब हो गए थे तो, तो कहते हैं घूम जीव संकुल संक्रमण बहुत करे बहुत ये सब और गए सरदुपाय और जहाँ सरदु आई तब ये सब चले गए मैंने आप सबकी कीड़े वीड़े सब तो सब रुच में नहीं दिखाई देते तो कहते सदगुरु मिले जाए संशय ब्रह्म समुदाय इसी प्रकार से सदगुरु के मिलने से जितने संशय भ्रम है ये सब उसी प्रकार से नष्ट हो जाते हैं सदगुरु को माने वो ऐसा गुरु जिसको कि पहले से आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान है परमात्मा का ज्ञान है परमात्मा जीवन की प्राप्त है जिसके मन में पहले से कोई संशय नहीं सब बातें बिल्कुल स्पष्ट है जिसका हृदय बिल्कुल दर्पण के समान साफ है ऐसा व्यक्ति मिल गया और वो उसे गुरु भाव स्वीकार कर लिया अब उससे जो प्रश्न करेंगे उसके निकट रहेंगे कि तो जो भी शंकाएं आएंगे वो उसका निवारण कर देगा क्योंकि उसे सब साथ दिखाई देता है हृदय के नेतृत्व उसके खुले उसे कोई संशय है नहीं तो उसकी शिष्यता जो स्वीकार करेगा उसको भी संशय नहीं रह लेकिन सदगुरु ऐसा जब नहीं मिलेगा तब तक व्यक्ति जो वो अपने आप में संशय रहेंगे और दूसरे व्यक्ति जिन व्यक्तियों से मिलता है और वो भी इसी प्रकार के अज्ञानी है वो भी कुछ नहीं समझते और उन्हीं से व्यवहार उन्हीं के बीच में रहना तो वो भी संशय निवृत्त नहीं कर सकते तो दूसरा लोग संशय निवृत्त करने वाला कोई मिला नहीं और अपने मन को संशय अपने आप दूर होते नहीं तो फिर ऐसे व्यक्तियों के पिछा सारे जीवन संशय में पड़े रहते हैं जुखी बने रहते हैं इसलिए संशयों की मदद मतलब की तब होगी जो सदगुण प्राप्त और ये जो शिक्षा है उन लोगों के लिए है जो ब्रह्मचारी लोग ये पट्ट लोग वे लोग अपने गुरु के पास पहुंचे शिक्षा ग्रहण की तो सारे संस्था उनके निमृत हो जाते हैं जब जा चार आश्रमों की बात होती है तो